आर्या द्वितीय प्रकाश पांचवा मंत्र मूल प्रार्थना ओम रिचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु प्रपदे साम प्राणम प्रपदे चक्षु श्रोत्र प्रपद्ये, प्रपद्ये वागोज सहौ जो मई प्राणपान व्याख्यान हे करुणाकर परमात्मन आपकी कृपा से मैं ऋग्वेद आदि ज्ञान युक्त होके उसका वक्ता हूँ तथा यजुर्वेद आदि अभिप्राय अर्थ सहित सत्यार्थ मनन युक्त मन को प्राप्त हूँ ऐसे ही सांग निश्चय निधि सहित प्राण को सदैव प्राप्त हूँ वागो जह वाग बल वाक्तृत्व बल मनोविज्ञान बल मुझको आप देवे अंतर्यामी की कृपा से मैं यतावत प्राप्त हूँ सह जहा दृढ़त्वादि दृढ़त्वादी गुणयुक्त को मैं आपके अनुग्रह से सदैव प्राप्त हूँ मई प्राणापान ये सर्व जन बल शरीर जीवनाधार प्राण जिससे की उर्व चेष्टा होती है और अपान जिससे नीचे की चेष्टा होती है ये दोनों मेरे शरीर में सम इंद्रिय सम धातुओं की शुद्धि करने तथा नैरोग्य बल पुष्टि सरलगति कराने और मर्म की रक्षा करने वाले हों उनके अनुकूल प्राणादि को प्राप्त के आपकी कृपा से हे ईश्वर सदैव सुखयुक्त आपकी आज्ञा और उपासना में तत्पर पदार्थ पदार्थम ऋग्वेदादि जैन युक्त के वाचम उसका वक्ता प्रपद्य होउ मन सत्यार्थ मनन युक्त मन को यजु यजुर्वेदा प्रायार्थ सहित प्रपद्ये प्राप्त होउ साम साम वेदार्थ निश्चय निधि सहित प्राण प्राणको प्रपदे सदैव प्राप्त हो चक्षु नेत्र नेत्रबल्को तथा श्रोत्रम श्रोत्र कर्णबलो प्रपद्ये प्राप्त हो वागौज वाक्बल बल मनोजान बल मनोविज्ञान बल सहौज शरीर बल नैरोग्य दृढ़ गुणयुक्त मयि मेरे शरीर में प्राणपनौ प्राणोरपाननको अन्वय हे मनुष्या यथा मयि प्राणपनौ दृढ़ौ भेतागौज प्राया तया ताभ्याज वाचम प्रपद्ये मनो यजो प्रपदे साम प्राण् प्रपदे चक्षु श्रोत्र प्रपद्ये तथा यूयेतानूत